गीता तत्वचिंतन तदा योगी बुद्धि योग की प्राप्ति का क्रम इनक्यानवे श्लोक में अनामय पद को प्राप्त करने का क्रम बताया गया अविवेचित दो श्लोकों में उस बुद्धि योग की प्राप्ति का क्रम प्रदर्शित हुआ है जो अनामय पद को प्राप्त करने का प्रमुख सोपान है इस बुद्धि योग की परिपक्वता ही अनामय पद का मूलाधार है तो ऐसा योग कब प्राप्त होगा जब बुद्धि समाधि वृत्ति में अचल हो जाएगा बुद्धि समाधि वृत्ति में अचल कब होगी जब सांसारिक विषय भोगों की बातें सुन सुनकर चंचलता को प्राप्त हुई बुद्धि निश्चल होगा चंचलता को प्राप्त हुई बुद्धि निश्चल कैसे होगा जब व्यक्ति चंचलता के कारण स्वरूप स्रोतव्य और श्रुत को दूर करेगा चंचलता के ये कारण दूर कैसे होंगे जब इनके प्रति विरक्ति का भाव उपजेगा यह विरक्ति का भाव कैसे आएगा जब बुद्धि मोह के कीच को पार करेगी तो मोह ही आदि बाधा है इसके नष्ट हुए बिना साधना में कोई प्रगति न होगी मोह नाश से संसार के विषयों के प्रति विरक्ति होगी और फलस्वरूप चित्त की बिखरी हुई वृत्तियाँ सिमटकर कर निश्चल होंगी इससे बुद्धि समाधि वृत्ति में अचल होगी और अंत में योग की प्राप्ति होगी आजकल के स्रोतव्य और श्रुत मोह का दलदल हम कह चुके हैं कि मोह सत्ता अधिकार को पैदा करता है सत्ता इतनी आकर्षक है कि व्यक्ति उसी के संबंध में सुनना पसंद करता है ग्राम पंचायत में सरपंच बनने से अमुक अमुक लाभ मिलेंगे जनपद पंचायत के अध्यक्ष होने से इतने गांव हमारे अधिकार में रहेंगे जिला प्रशासन परिषद के सदस्य बनने पर हम बता देंगे कि हम भी कुछ हैं विधायक या संसद सदस्य चुने जाने पर मंत्री बनने की संभावना रहेगी लोगों पर दबदबा रहेगा हम भी आईपी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे जहां जाएंगे हमें सुविधा ही सुविधा मिलेगी आई अफसर भी उठकर हमें सम्मान देगा हमारे पीछे पीछे चलेगा ये विषय वर्तमान काल के श्रोतव्य और श्रुत हैं जो इन्हीं विषयों को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य मानता है उसके लिए तो इनके पीछे भागने भागते रहना स्वाभाविक है पर जो योग रूप अनामय पद को प्राप्त होना चाहता है उसके लिए यह सब मोह का दलदल ही है यह दलदल बड़ा भयानक होता है इसमें फंसने पर बली हाथी भी नहीं निकल पाता बल्कि निकलने के प्रयास में और भी अधिक फंसता जाता है तथापि योग की प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को तो किसी भी प्रकार इस मोह दलदल को पार करना ही पड़ता है इसका एकमात्र उपाय है इन श्रोतव्य और श्रोत विषयों के प्रति उबकाई का भाव पैदा करना जब तक उनके प्रति आकर्षण बना हुआ है तब तक दलदल से निकलना संभव नहीं दलदल से निकलने के लिए पीछे आना होगा और पीछे आने के लिए दोष दर्शन आवश्यक है जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रवचन में की है दोष दर्शन के लिए विवेक अपेक्षित है विवेकी के लिए ये सारे आकर्षण विषय दुख रूप ही भासते हैं यह विवेक ही मोह की दवा है विवेक के बल पर साधक को सत्ताधिकार में दोष का दर्शन करना चाहिए यदि उसे आई के प्रति आकर्षण है तो उसे उसकी हेयता पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार एक सड़क छाप नेता भी उस पर धौस जमा देता है कैसे उसे ऐसे लोगों की खिदमत करनी पड़ती है जिन्हें बस चलते वह जेल में ठस देता है कैसे उसे उन बदमाशों और दुराचारियों की जी हुजूरी करनी पड़ती है जो राजनीति के बल पर शासन की धुरी बन बैठते हैं जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान है वह ऐसी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकता जीवन की उन घटनाओं पर व्यक्ति को सजग होकर विचार करना चाहिए जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और इस प्रकार उसे लुभावनी सत्ता में दोष दर्शन करना चाहिए मोह के कारण हमें दोष में भी गुण दिखाई देता है कभी कभी हमें संसार की घटनाओं से उपकाई तो आती है पर हम अपने को छलावा देते हैं देखो हर जगह तो दोष लगा ही रहेगा पर यह जो मैं आई ए एस अधिकारी हूँ उसके द्वारा कितने क्षेत्रों का भला कर सकता हूँ क्या हुआ अगर उस सड़क छाप नेता ने मेरा अपमान कर दिया पर मैं अपने अधिकार के उचित उपयोग के द्वारा कितने गरीबों का भला कर सकता हूँ कितने गाँव में कुएं खुदवा सकता हूँ कितने निर्धन छात्रों की उच्च शिक्षा का प्रबंध कर सकता हूँ और यह तर्क हमारी उपकाई को रोक देता है जब तक हमें दोष में एक भी गुण दिखाई देगा हम दोष से मुक्त नहीं हो सकते